राजयोग तृतीय अध्याय प्राण बहुतों का विचार है प्राणायाम श्वास प्रश्वास की कोई क्रिया है पर असल में ऐसा नहीं है वास्तव में तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ इसका बहुत थोड़ा संबंध है श्वास प्रश्वास उन क्रियाओं में से सिर्फ एक ही क्रिया है जिनके माध्यम से हम यथार्थ प्राणायाम की साधना में अधिकारी होते हैं प्राणायाम का अर्थ है प्राण का संयम भारतीय दार्शनिकों के मतानुसार सारा जगत दो पदार्थों से निर्मित है उनमें से एक का नाम है आकाश यह आकाश एक सर्वव्यापी सर्वानुषित सत्ता है जिस किसी वस्तु का आकार है जो कोई वस्तु कुछ वस्तुओं के मिश्रण से बनी है वह इस आकाश से ही उत्पन्न हुई है यह आकाश ही वायु में परिणित होता है यही तरल पदार्थ का रूप धारण करता है यही फिर ठोस आकार को प्राप्त होता है यह आकाश ही सूर्य पृथ्वी तारा धूमकेतु आदि में परिणत होता है समस्त प्राणियों के शरीर पशुओं के शरीर उद्भिद आदि जितने रूप हमें देखने को मिलते हैं जिन वस्तुओं का हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं यहां तक कि संसार में जो कुछ वस्तु है सभी आकाश से उत्पन्न हुई है इंद्रियों द्वारा इस आकाश की उपलब्धि करने का कोई उपाय नहीं यह इतना सूक्ष्म है कि साधारण अनुभूति के अतीत है जब यह स्थूल होकर कोई आकार धारण करता है तभी हम इसका अनुभव कर सकते हैं शिष्ट के आदि में एकमात्र आकाश रहता है फिर कल्प के अंत में समस्त ठोस तरल और वाष्पीय पदार्थ पुनः आकाश में लीन हो जाते हैं बाद की सृष्टि फिर से इसी तरह आकाश से उत्पन्न होती है किस शक्ति के अभाव के से आकाश का जगत के रूप में परिणाम होता है इस प्राण की शक्ति से जिस तरह आकाश से जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी भौतिक पदार्थ है प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति की कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी विक्षेपकारी शक्ति है कल्प के आदि में और अंत में संपूर्ण सृष्टि आकाश रूप में परिणित होती है और जगत की सारी शक्तियां प्राण में लीन हो जाती हैं दूसरे कल्प में फिर इसी प्राण से समुदाय शक्तियों का विकास होता है यह प्राण ही गति रूप में अभिव्यक्त हुआ है यही गुरुत्वाकर्षण या चुंबक शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है यह प्राण ही स्नायु शक्ति प्रवाह नर्व करेंट्स के रूप में विचार शक्ति के रूप में और समुदाय दैहिक क्रिया के रूप में अभिव्यक्त हुआ है विचार शक्ति से लेकर अति सामान्य बाह्य शक्ति तक सब कुछ प्राण का ही विकास है बाह्य और अंतर जगत की समस्त शक्तियाँ जब अपनी मूल अवस्था में पहुंचती है तब उसी को प्राण कहते हैं जब अस्थि और नास्ति कुछ भी न था जब तम से तम आवृत था तब क्या था यह आकाश ही गति गतिशून्य होकर अवस्थित था नासादाशिन्नो सदाशित तदानिम तम आशीत तमसा गूढ़मग्रे प्रकम ऋग्वेश संहिता प्राण की किसी प्रकार की बाह्य गति रुद्ध थी परंतु तब भी प्राण का अस्तित्व था संसार में जितने प्रकार की शक्तियों का विकास अब हुआ है कल्प के अंत में वे शांत भाव धारण करती हैं अव्यक्त अवस्था में लीन होती हैं और दूसरे कल्प के आदि में वे ही फिर से व्यक्त होकर आकाश पर कार्य करती रहती हैं इसी आकाश से परिदृश्यमान साकार वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और आकाश के विविध परिणाम प्राप्त होने पर यह प्राण भी दृश्यमान नाना प्रकार की शक्तियों में परिणित होता रहता है इस प्राण के यथार्थ तत्व को जानना और उसको संयत करने की चेष्टा करना ही प्राणायाम का प्रकृत अर्थ है